महाभारत आदि अष्टाधिक सततमो शमोध्याय धृतराष्ट्र आदि के जन्म तथा भीष्मजी के धर्मपूर्ण शासन से कुरुदेश की सर्वांगीण उन्नति का दिग्दर्शन वै सम्पावाच धृतराष्ट्रे पांडव चिदुरे च महात्मे तेजु तेजु कुमार ते कुल थ कुरुक्षेत्र वैश्वपान जी कहते हैं जन्मेजय धृतराष्ट्र धिल और महात्मा विदुर इन तीनों कुमारों के जन्म से कुरवंश कुल कुरु देश और कुेत्र इन तीनों की बड़ी उन्नति हुई ऊर्ध्याभूबि सस्थवंती च यथा तो वर्षी परजन जो बहु पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत बढ़ गई सभी अन्न सरस होने लगे बादल ठीक समय पर वर्षा करते थे वृक्षों में बहुत से फल और फूल लगने लगे वाहनारी प्रहिष्टानी मुदिता मृग पक्षिण गंधवंती चमाल्या रसवंती फला च घोड़े हाथी आदि वाहन हृष्ट पुष्ट रहते थे मृग और पक्षी बड़े आनंद से दिन बिताते थे फूलों और मालाओं में अनुपम सुगंध होती थी और फलों में अनोखा रस होता था वणिगेण्वक नगरान्यथं शिल्प भी कृतविद्यास्य संतस्य विद्या सुखिनोभवत सभी नगर व्यापार कुशल वैश्यों तथा शिल्पकला में निपुण कारीगरों से भरे रहते थे सूरवीर विद्वान और संत सुखी हो गए नाभवन दस्य व चिन्ना धर्म रुचियोजना प्रदेश स्वपिराष्ट्रणाम कृतम युगम कोई भी मनुष्य डाकू नहीं था पाप में रुचि रखने वाले लोगों का सर्वथा अभाव था राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सत्य उ रहा था धर्म क्रिया यज्ञशिला सत्यव्रत पर प्रजासरा। उस समय की प्रजा सत्य व्रत के पालन में तत्पर हो स्वभावता यज्ञ कर्म में लगी रहती और धर्मानुकूल कर्मों में संलग्न रहकर एक दूसरे को प्रसन्न रखती हुई सदा उन्नति के पथ पर बढ़ती जाती थी मान क्रोध विहीनाश्चरा वर्जिता अन्योन्यम अभ्यनंदन धर्मो धर्म सब लोग अभिमान और क्रोध से रहित तथा लोभ से दूर रहने वाले थे सभी एक दूसरे को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे लोगों के आचार व्यवहार में धर्म की ही प्रधानता थी तन्महोदिवत्त पूर्ण नगर वै व्योचतन द्वार तोरण निर्जू युक्त अभ्रचपोपमय समुद्र के भांति सब प्रकार से भरा पूरा कौरव नगर मेघ समूहों के समान बड़े बड़े दरवाजों फाटकों और गोपुरों से सुशोभित हम प्रसाद सत महेंद्र पुरुषंडिभम नदेशो वन खंडेशो वापी पल्लव लसानुषू कानसु चरमेश जना सैकड़ों महलों से संयुक्त वह पुरी देवराज इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी वहाँ के लोग नदियों वनखंडों, बावलियों छोटे छोटे जलाशयों पर्वत शिखरों तथा रमणीय काननों में प्रसन्नतापूर्वक विहार करते थे उत्तरे कुरभ साध दक्षिणा कुर्वस्था विस्पर्धम उस समय दक्षिण कुरु देश के निवासी उत्तर कुरु में रहने वाले लोगों देवताओं ऋषियों तथा चारणों के साथ होड़ सी लगाते हुए स्वच्छंद विचरण करते थे नाभवत कृपण कश्चन नाभवत विधवाश्रिय तस्म जनपद रमे बहुली कृत कौरवों द्वारा बढ़ाए हुए उस रमणीय जनपद में न तो कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियाँ देखी जाती थी कुम सभाप्य हो ब्राह्मणा वसथास्तथाम सिद्धियुता उस राष्ट्र के कुओं बगीचों सभा भवनो बावलियों तथा तो ब्राह्मणों के घरों में सब प्रकार की समृद्धियाँ भरी रहती थी और वहां नित्य नूतन उत्सव हुआ करते थे धर्म तो परिरक्षिते बभुअमस्तूप शतांकिता जन्मे जय भी जी के द्वारा सब ओर से धर्म पूर्वक सुरक्षित भूमंडल में वह कुरुदेव सैकड़ों देवस्थानों और यज्ञ स्तंभों से चिन्हित होने के कारण बड़ी शोभा पाता था सह देश पर राष्ट्रणी भ्रमिद्या भी प्रवर्धित भीष्मेणम राष्ट्र धर्मचक्रवर्त व दे दूसरे राष्ट्रों का भी शोधन करके निरंतर उन्नति के पद पर अग्रसर हो रहा था राष्ट्र में सब ओर भीष्म के द्वारा चलाया हुआ धर्म का शासन चल रहा था क्रियमाणेशमाराणाम महात्मना पौरजान पदा सर्वे बभू तो सततोत्सवाह उन महात्मा कुमारों के यज्ञोपवीता से संस्कार किए जाने के समय नगर और देश के सभी लोग निरंतर उत्सव मनाते थे गृह सुख्याण पौराणाधिपीयता भुजताम चेतीवाचो श्रूय जन्मे जन्मेजय कुरुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य नाग नगर निवासियों के घरों में सदा सब ओर यही बात सुनाई देती थी कि दान दो और अतिथियों को भोजन कराओ धृतराष्ट्रस् पांडुस् विदुरस् महामति पुत्रवत प्रभृतिषमेर पुत्रवत्पालिता पांडु तथा तो परम बुद्धिमान विदुर इन तीनों भाइयों का जी ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया संस्कार संस्कृता व्रताध्यन तो संयुताया कुशला समुपद यौवनम उन्होंने ही उनके सब संस्कार कराए फिर वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए परिश्रम और व्यायाम में भी उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की फिर धीरे धीरे वे युवावस्था को प्राप्त हुए धनुर्वेदेशु पृष्ठे चदा युद्धेश चरमणि तथा गज शिक्षाया नीतिशास्त्रु पार धनुर्वेद घोड़े की सवारी गदा युद्ध ढाल तलवार के प्रयोग गज तथा नीतिशास्त्र में वे तीनों भाई पारंगत हो गए इतिहास पुराणु नाना शिक्षा सुबोधिता वेद ंग तत्व निश्चया उन्हें इतिहास पुराण तथा नाना प्रकार के शिष्टाचारों का भी ज्ञान कराया गया वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ तथा सर्वत्र एक निश्चित सिद्धांत के मानने वाले थे पांडुर्धन से विक्रांतो नरे सभ्य दि को अन्यभ्यो बलवान आसी धृतराष्ट्रो पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर पराक्रमी थे इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र दूसरे लोगों के अपेक्षा शारीरिक बल में बहुत बढ़कर थे त्रिशुलोके सुसि कचिद विधुर संति धर्म नितस्तथा राजध ग राजन तीनों लोकों में विदुर्ज के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्म धर्मपरायण तथा धर्म में ऊँची अवस्था को प्राप्त आत्मद्रष्टा नहीं था अयम तो परमो धर्मो यद योगेनात्मदर्शनम याज्ञवल स्मृति के इस कथन के अनुसार आत्मदर्शन ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है प्रनष्ट शनोर्वश समीक्षा ततो निर्वचनम लोके सर्वराष्ट्रेश नष्ट हुए शांतनु वंश का पुनः उद्धार हुआ देखकर समस्त राष्ट्र के लोग परस्पर कहने लगे वीरसूना काशिसुते शीससुते देशा कुल सर्वधर्म विदा भी धीतराष्ट्र न दृष्ट दृष्टवा प्रत्यपारो राजा पाण्डु पाण्डु बभू पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्रियों में काशीराज की दोनों पुत्रियां सबसे श्रेष्ठ हैं देशों में कुलजांगल देश सबसे उत्तम है संपूर्ण धर्मज्ञों में विश्व जी का स्थान सबसे ऊँचा है तथा नगरों में हस्तिनापुर सर्वोत्तम है धृष्टाष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पार्सव अर्थात शुद्रा के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होने से राज्य ना पा सके अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा हुए कदाचिदांगेय सर्वनीति मतांबर विद्रम धर्म तत्व वाक्यम आह एक समय की बात है संपूर्ण नृति पुरुषों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीजी धर्म के तत्व को जानते वाले विदुर जी से इस प्रकार न्यायोचित वचन बोले इति श्री महाभारती आदि परमड़ि संभव परमड़ि पाण्डुराज्याभिषेक अष्टाधिक शमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पाण्डुराज्याभिषेक विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ